राधारमण हरि गोविंद जय जय बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जय ते पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंद व्यासो यस् कमलगल वाग्म जगत्ति विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षणाक्ष जगद्धाम नमा तत्दय प्रेरणया प्रवर्तिहम तो बराकुपोपी तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्य वंदे हम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीरूप साग्र जात सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधापादा सह गण ली विशाखान्ता आजाबितुजौ कनकावदीर्तन कमलायताक्ष विश्वभरौ द्वजवरौ युगधर्म पलौ वंदे जगत् करौ। कुणवताय वासुदेवाय हरे परमात्में प्रणुत क्लेश नाशा गोविंदय नमो नम प्रणम्यथश्री विश्वानुनंदि विद्युताकोटिविवाह विभा मुग्धा अनंगाक्षकुंजमास्थता आलिजनी सुसेवता नारायण नमस्क नर चरम दी सरस्वती व्या तय मुदीर वाछाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभौ कर्णाबुराशे हे ूप दुर्गतिजन दयावलोको हे भट्टुग्सुमते रघुनाथदास श्रीजीव मे कुत मंद मतीदया द्राक्लसी का पद्मनाठन यू तो हरी शुवरी की जय श्री श्री चैतन्य चाहमृत श्रीम महाप्रभु सनातन स्वामी जी को आत्माराम श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं और अनेक प्रकार से चौसठ प्रकार से उसके अर्थों का निरूपण कर रहे हैं जिनमें श्री महाप्रभु ने जैसे सात अर्थ आत्मा शब्द के किए उनका निरूपण कराए अब एहो कृष्ण गुण आकृष्ट महामुनि हया अक्ति कर निर्ग्रंथ हो एक सौ तेरहवीं प्यार प्रारंभ कर रही हैं कि इस प्रकार कृष्ण के गुण से आकृष्ट मति हो करके कोई महामुनि श्री कृष्ण में अहित की भक्ति करते हैं निर्ग्रंथ होकर के वे श्री कृष्ण में अहित की भक्ति करते हो। गौर हरी बोल बड़ी कृपा जय जय जय निता जय हो महाप्रभु तो कोई कोई महामुनि भी निर्ग्रंथ होकर के श्री कृष्ण की अहित की भक्ति करती हैं दो चीज की एक तो निर्ग्रंथ होना और एक अहित की भक्ति हृदय की जितनी भी ग्रंथी हैं वे सब उनकी खुल गई हैं और वे अहित की भक्ति माने अपूर्व कृष्ण के सुख के लिए भक्ति भक्ति का कारण और कोई नहीं है अन्य नहीं है भक्ति का कारण भक्ति ही है ऐसी वे अहित की भक्ति करते हुए विराजमान होती है अब आत्मा शब्द का ब्रह्म हो गया आत्मा शब्द का देह मन ये अर्थ हो गए एक आत्मा शब्द का अर्थ है यत्न अब उसे भी बता दें आत्मा शब्द यत्न कहे यत्न करिया मुनियोपी कृष्ण भजे गुणाकृष्ट हया आत्मा शब्द का एक अर्थ है यत्न माने प्रयत्न पूर्वक भी साधक को भगवत भक्ति करनी चाहिए ऐसा नहीं है यद्यपि ठाकुर की कृपा भक्ति कराने वाली है परंतु तो ऐसा नहीं है कि कृपा के बल पर हम प्रमाद पाल लें प्राय ऐसा हो जाता है कृपा के बल पर प्रमाद पाल लिया जाता है कि ठाकुर कराएंगे तो भजन होगा ठीक है आप बैठे रहो आप पर आप तो आराम करो मौज करो ठाकुर अपने आप भी भजन कराएंगे तो ऐसा प्रमाद पाल लेना यह भी उचित नहीं है ठाकुर ने जीव को कृत प्रयत्न अपेक्षा अविर्था दिभ्य इस ब्रह्मसूत्र के अनुसार जीव को प्रयत्न की अपेक्षा करने वाला बनाया है अर्थात वह कुछ प्रयत्न करे उसे कुछ स्वतंत्रता भी दी गई है किंचित स्वतंत्रता दी गई है इस किंचित स्वतंत्रता से वह कुछ प्रयास करे ये भी अपेक्षित है तो आत्मा शब्द का तात्पर्य है अपने शरीर से किए गए अपने मन से किए गए कुछ प्रयत्न ये भी कहीं ना कहीं आवश्यक है यदि ये साधक के प्रयत्न की बिल्कुल अपेक्षा नहीं होती तो ऐसी स्थिति में फिर ऐसा करो ऐसा न करो विधि और प्रतिषेध ये दोनों व्यर्थ हो जाते पंत शास्त्र कहीं विधि का निरूपण करता है कहीं निषेध का निरूपण करता है स्मर्तव्य सत्यम विष्णु हूं विस्मर्तव्यो न जातचेत विष्णु का सदा स्मरण करना चाहिए कभी भी विस्मरण नहीं करना चाहिए अब स्मृतव्य कहा तब्य प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर यह दिखा रहे हैं कि तुमको करना चाहिए ये चाहिए तभी होगा जबकि जीव कुछ अपनी तरफ से भी प्रयत्न करे जीव एक सचेतन पदार्थ है एक जड़ पदार्थ अपनी तरफ से प्रयत्न नहीं कर सकता है पंत चेतन पदार्थ को अपनी तरफ से प्रयत्न करना पड़ेगा चेतन पदार्थ में भगवत कृपा जितनी जल्दी संक्रमित होगी उतनी अचेतन पदार्थ में नहीं होगी यो तो भगवान करतुम कर परंतु जैसे करंट जो सुचालक है उसमें जल्दी जाएगा कुचालक जो है उसमें करंट का प्रवाह प्रवाहित नहीं होगा इसलिए इसी तरह से जीव सचेतन है और सचेतन होने पर ठाकुर की कृपा का प्रवाह जैसे जीव के ऊपर होगा वैसा दूसरी जगह नहीं होगा यो तो ठाकुर करतुम कर्तुम सब कुछ है परंतु जीव को जितना आनंद को प्रदान करेंगे अचेतन पदार्थ को जड़ को उतना आनंद भगवान प्रदान नहीं करेंगे पहले जल को चेतन बनाएंगे तब उस चेतन को आनंद प्रदान करेंगे इसलिए शास्त्र में कहा गया अतो अतोमय रतिम कुर्यात श्रीमद् भागवत में ष्ठ स्क में भगवान चित्रकेतु को उपदेश दे रहे हैं संकर्षण भगवान और उस समय कह रहे हैं अतः मुझमें रति करनी चाहिए चाहिए का मतलब है कि तेरा भी कुछ प्रयत्न होना चाहिए भी कुछ प्रयत्न कर कृपा के बल पर प्रमाद पाल लेना ये उचित नहीं यदि हम एक कदम आगे बढ़ेंगे तो ठाकुर दो कदम आगे बढ़ेगा और यदि हम बिल्कुल भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे ही नहीं तो ठाकुर भी प्रयास नहीं करेगा इसलिए जीव को श्री प्रभु ने प्रयत्न सापेक्ष बनाया अर्थात वह कुछ प्रयत्न करेगा ऐसा वे अपेक्षा रखते हैं ऐसी वे आशा रखते हैं इसलिए आत्मा राम का तात्पर्य है जो अपने सारे प्रयत्नों के द्वारा यत्नों के द्वारा ठाकुर का आराधन करना चाहता है ऐसे व्यक्ति को भी ऐसे जो व्यक्ति है उसके ऊपर ठाकुर की विशेष जल्दी कृपा होती है अतः आत्मा राम भी श्री भगवान में की भक्ति करते हैं इसलिए प्रयत्न करना चाहिए इसमें प्रमाण दे रहे हैं कि तो प्रयतित को विदा अब देखिए यहां पर भी यही कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की कृपा के लिए ही कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए तो हमें अपनी तरफ से भी प्रयास करना है नीति भी कहती है नहीं सुप्त सिंह से, से मुखी मगा तुम बैठे रहोगे शेर यदि बैठा रहेगा तो कोई उसका भोजन पदार्थ उसके मुंह में स्वयं थोड़ी आ जाएगा उसको प्रयास करना पड़ेगा कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा इसी प्रकार कृपा के बल पर कभी भी प्रमार्ग नहीं पालना चाहिए और अपनी तरफ से अवश्य प्रयत्न करना चाहिए ये प्रयत्न करने का शास्त्र ने विधान किया और इसीलिए विधि निषेध दोनों बताई गए तो ब्रह्म सूत्र है द्वितीय अध्याय का सूत्र है एक ब्रह्म सूत्र द्वितीय अध्याय का कि कृत प्रयत्नापेक्षा श्री भगवान ने जीव को प्रयत्न की अपेक्षा रखते हुए बनाया और उससे प्रयत्न की अपेक्षा की कि ये ये भगवान कुछ चाह रहे हैं ये अपेक्षा कर रहे हैं उसे ये एक्सपेक्टेशन है कि यह कुछ प्रयत्न करेगा भिन्न प्रतिषेधे हो यदि जीव अपनी तरफ से कोई प्रयत्न नहीं करे और सब भगवान ही कराने वाले हैं ऐसा मान लिया जाए तो विधि प्रतिषेध अवय अर्थात ऐसा करो ऐसा मत करो ये विधि और प्रतिषेध ये दोनों प्रकार के वचन व्यर्थ हो जाएंगे परंतु शास्त्र में दोनों प्रकार के वचन प्राप्त होते हैं इसलिए तस्वै हेतु प्रयतित को विदा एक विद्वान व्यक्ति को इसके लिए प्रयास करना चाहिए न लभ्यते यत्र भ्रमात् यदि वह प्रया प्रयास नहीं करेगा तो ऊपर यथा उसको ऊपर नीचे की अनेक प्रकार की जो योनि है वो योनियां प्राप्त हो रही हैं स्थावर और ब्रह्मलोक की ऊंची योनियां प्राप्त हो रही हैं यदि वह प्रयत्न नहीं करेगा तो उन स्थानों को वह प्राप्त नहीं कर सकता है तलभ्य ते दुख अन्य सुखम क्योंकि दुख और सुख ये पहले कर्मों के अनुसार ही उसे प्राप्त होते हैं उसने अच्छे कर्म किए होंगे तो ऊंची योनि मिलेगी बुरे कर्म करेंगे तो नीचे की योनि मिलेगी इससे ऊंची योनियों को प्राप्त करने के लिए उसे प्रया प्रयत्न करना चाहिए काले न सर्वत्र गंभीर हसा भगवान काल के रूप में सर्वत्र उपस्थित हैं और वे गंभीर माने शक्ति वाले हैं इसलिए साधक को प्रयास अपनी ओर से जरूर करना चाहिए भक्त साधु में भी कह रहे हैं कि अचरा देव सर्वा सिद्ध तेषा अध सदधर्म सियाबा ये शाम निर्वंधनी मति जिनकी सदर्म को जानने के लिए जिनने आग्रह कर लिया नहीं मैं अच्छे धर्म को जानूंगा ही जानूंगा निर्बंध कहते हैं दृढ़ निश्चय या जुद्ध जो जिद कर रहे हैं कि नहीं मैं अच्छे धर्म को ही प्राप्त करूंगा सद्धर्म का बोध मुझे अवश्य कर लेना चाहिए ऐसी जिद लेकर के दृढ़ निश्चय लेकर के जो लोग चले हैं ऐसे लोग अचरादेव उनको जल्दी ही निर्बंधी सारे अर्थों की सिद्धि हो जाएगी जब तक विद्यार्थी के हृदय में एक निश्चित लक्ष्य नहीं है कि मुझे विद्या प्राप्त कर लेनी है तब तक उसमें शिथिलता आती रहेगी इसलिए मनुष्य जन्म मिला है बड़ा दुर्लभ है इस जन्म को प्राप्त करके अब मुझे भगवत भजन कर लेना चाहिए इसके लिए यत्न जो कर रहे हैं और जिनका भक्ति यत्न करने में अत्यंत आग्रह है वे जानते हैं कि कृपा होगी ठाकुर के माध्यम से परंतु तो मैं अपनी तरफ से यत्न अवश्य करूं तीन वस्तुएं मिलकर के एक साथ कृपा करेंगी एक त्रिभुज है सबसे ऊपर है भगवान की कृपा दूसरी ओर है कहीं वस्तु की शक्ति जैसे धाम में बैठकर के भजन कर रहे हैं एक निश्चित तो अवसर के ऊपर भजन कर रहे हैं कोई उत्सव का अवसर है भाई आज विशेष रूप से भजन करना है जन्माष्टमी है व्रत है एकादशी है पूर्णिमा है अमावसा है आज पाप परम पुण्य दिन है आज तो और भी ज्यादा भजन करना है कुछ अधिक भजन करना है तो ये शक्ति हो गई ठाकुर की कृपा फिर ठाकुर की कृपा के बाद में वस्तु शक्ति वस्तु शक्ति माने मंत्र की शक्ति हर एक मंत्र में अलग अलग शक्ति है कोई मंत्र प्रेम प्रदान करने वाले हैं कोई ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं कोई रक्षा करने वाले हैं तो यहां पर विशेष रूप से मंत्र शक्ति उसको हम कहेंगे शाक्तोपाय भगवत कृपा जो है उसको हम कहेंगे भगवान की कृपा का उपाय जो शैव दर्शन है उसमें तीन कृपाएं की गई शाम्भवाय माने ईश्वर की कृपा शंभू की कृपा कल्याण करने वाली कृपा दूसरी हुई शाक्तोपाय शाक्तोपाय का तात्पर्य है मंत्र की शक्ति शक्ति का उपाय मंत्र का उपाय और तीसरा आणवोपाय णव उपाय का तात्पर्य है व्यक्ति का अपना निज साधन भी हो अणु जीव और उस अणु जीव के द्वारा किया गया जो उपाय है वो कहलाएगा आणव उपाय तो तीनों उपाय रखने परंतु तो आणव उपाय को हम बिल्कुल त्याग नहीं कर सकते हैं अणुजीव का जो उपाय है उसको भी करना चाहिए उसको करेंगे तब शक्ति उपाय की प्राप्ति होगी और शक्ति उपाय के द्वारा फिर श्री कृष्ण कृपा की भगवत कृपा की प्राप्ति होगी तो ये तीनों मिलकर के कार्य करेंगे अपना प्रयास प्रयत्न भी करना चाहिए तो जो सद्धर्म का बोध करने के लिए निर्बंध नहीं निबंध और निर्बंध दोनों अलग हैं निर्बंध माने बदना निर्बंध माने हठपूर्वक बदना तो जिसकी हठपूर्वक सद्धर्म को मैं प्राप्त करू ऐसी बुद्धि है ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही संपूर्ण अर्थों को प्राप्त कर लेगा ईप्सित सारे अर्थों को प्राप्त कर लेगा इसमें भी च और अपी ये लगा करके के वो अपना प्रयत्न भी करे और शाक्त पाए और संभव पाए इनको भी अपनाए ये जोड़ करके और अपि मने भी करे ये इसके द्वारा अपी शब्द जो है वो अवधारण में माने अवश्य ही वो ऐसा प्रयत्न करे तो उसे यत्नाग्रह रखने के बिना उसे कृपा की प्राप्ति होगी तो यत्नाग्रह बिना भक्ति ना जन्माए प्रेमी जब तक प्रयत्न करने का आग्रह नहीं रखेगा तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होगा भक्ति प्रेम को उत्पन्न नहीं करेगी इसलिए अपना प्रयास भी उसको करना चाहिए प्रयत्न नहीं करेगा तो उसके ऊपर कृपा नहीं होगी इसलिए नियम का आग्रह साधक को रखना ही पड़ेगा नियमाग्रह अत्याहारो प्रयास प्रजल्पो आग्रह, नियम का आग्रह उसे रखना चाहिए प्रयत्न चल रहा है आत्मा का एक अर्थ है यत्न तो आत्मा नाम का मतलब तो हुआ यत्न में अत्यंत आसक्ति रखने वाला व्यक्ति जो है वह भी भक्ति को प्राप्त कर लेता है आत्मा शब्द का ये प्रयास ये अर्थ चल रहा है साधन हो गई अनासंग गई अलभ्या सुचरादपि हरिणा चाशु देती भक्त श्रीमद भागवत भी कहा गया साधन हो गई अनासंग गई अलभ्यास यदि कोई साधन प्रयत्न करे साधन ओघ साधन के ओघ माने वा माने अनेकों नेको साधन करे साधन की बार आ रही है फ्लड आ रही है साधन हो गई परंतु संग गई और साध आसंग रहित होकर के वह निरंतर निरंतर साधन करे फिर भी दपी, अनंत काल तक साधन करने पर भी साधक को भक्ति केवल अपने साधन के बल पर नहीं मिलेगी ये बात जरूर है उसको यह विचार कर लेना चाहिए यहां तक बात यह कही गई कि अपना प्रयत्न करना चाहिए और कृपा के बल पर प्रमाद नहीं पालना चाहिए यह बात तो कह दी गई परंत तो यहां पर कह रहे हैं कि यदि कोई अपने बल के ऊपर ही भजन करे तो अपने बल के ऊपर भजन बन नहीं सकता है उसे अपना प्रयत्न भी करना चाहिए परंत तो भरोसा रखना चाहिए ठाकुर की कृपा का ठाकुर की कृपा भी साथ में जुड़ेगी तो कृपा की प्राप्ति होगी तो साध लोग गई कृपा को त्याग करके अजय साहब मैं तो अपने भजन से ठाकुर को पैदा कर लू उत्पन्न कर लूंगा और तीन पुनश्चर करने पर ठाकुर मेरे सामने प्रकट हो जाएंगे तो भैया तीन नहीं हजार पुरश्चर कर ले तब भी कुछ नहीं होगा कृपा का बल नहीं है ठाकुर नहीं चाहेंगे तो नहीं तो ठीक है साधनों घई साधन की बाह आ रही हो अनेक साधन करे परंतु फिर भी अलभ्या सूचनाद्यपी भगवत भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है केवल अपने निज पुरुषार्थ साधन के बल पर भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है हरिणा चाशुदेती वो भक्ति भगवान के द्वारा जल्दी दे दी जाती है भगवान की कृपा हो तो भक्ति जल्दी प्राप्त हो जाती है सुदुर्लभा वो भक्ति अत्यंत दुर्लभ है वो भक्ति स्वसाधन के बल पर नहीं प्राप्त की जा सकती है अब यहां पर एक बड़ी सुंदर दृष्टांत दिया कि अपना बल तो अपना प्रयत्न तो करना ही है परंतु तो ठाकुर के कृपा का भी ध्यान रखना है एक दृष्टान्त श्री बृहदभागवतामत में बड़े गुसाई जी ने दिया है सनातन गोस्वामी जी ने दिया है कि एक व्यक्ति किसी दाता के घर पर देर रात पहुंचे संध्या बीत गई है रात आधी बीत गई है शहन आरती हो गई है ठाकुर जी की भोग उर करके आ गया है बोले माए बहुत अच्छे समय पे आए ब्यारू करो तैयार है ठाकुर जी की भोग आरती हो गई ठाकुर जी की शयन हो गई है और भोग तैयार है प्रसाद प्रसाद तैयार है सर भोग गए। अब ये स्वसाधन वाले थे बोलना ना, ना हमारा तो एक नियम है हम तो स्वयं पाकी हैं स्वयं पाकी की भी कई जगह शास्त्रों में बड़ी विधान रोपण किए गए कि अपनी पत्नी अपना पुत्र अपने द्वारा दीक्षित जो व्यक्ति है उसके हाथ का लेना वो स्वपाकी कहलाएगा उसमें ऐसा नहीं है स्वपाक माने अपने हाथ से ही किया जाए स्वपाकी भी स्वपाका भी बहुत विस्तार अर्थ है और इसको श्लोक की व्याख्या में वीजी ने स्वपाक के बड़े अर्थ किए हैं और बड़े शास्त्रों के प्रमाणों को भी वहाँ पर किया है तो स्वपाक का तात्पर्य ये नहीं है स्वपाक का तात्पर्य है अपने इष्ट उनके भोजन को भी कहीं ग्रहण करना कहीं भी लिया जा सकता है वो स्वपाक की सीमा में आएगा प्रयास यही करना चाहिए स्वपाक हो यदि सदग्रह तो स्वपात को धारण करके विराजमान हो ये उसका नियम है परंतु तो कहीं निज इष्ट उनका भोजन सजातीय वैष्णव के द्वारा हो रहा है तब भी या सजातीय शिष्य के द्वारा हो रहा है अपने परिवार के साथ में भी है तब भी और सजातीय शिष्य जो है वो तो ये बोलो ना हम तो साहब थोड़ा तो सा ज्यादा रिजिड है हम तो अपने हाथ से ही बना सौ पाकी है अब सेठ जी के यहां पर कोई कमी नहीं बोले मारे आप हो, बात नहीं, रसोई तैयार है अपने हाथ से जैसे आपको बनाना हो सब चीज तैयार है अब नहाए धोए तैयार हो रहे हैं होते होते रात को साढ़े दस ग्यारह बज गए अब विचार कर करिए साढ़े दस बजे पे कौन रूसी कर रसोई करे सामान सेठ जी के यहां पर सब है उन्होंने सब प्रोवाइड कर रखा है सारा सामान दे रखा है परंतु तो रात इतनी हो रही है भूख लग रही है जल्दी से चल करके आए हैं तो फिर क्या किया जाएगा बोले एक काम करो दो मुट्ठी चावल एक मुट्ठी दाल डाल करके खिचड़ी कर लो बस हो गया तो यदि अपने स्वपाक के बल पर रहेगा तो मिलेगा क्या केवल खिचड़ी भोग और पहले राजभोग सर करके आया था उसमें चार तरह की सब्जी और सुंदर लड्डू और भोजन और सब चीज विराजमान थी तो यदि कृपा बल को छोड़ करके स्व के बल पर चलेगा निज साधन के बल पर चलेगा तो केवल खिचड़ी खाने को मिलेगी और कृपा के बल पर चलेगा तो छप्पन भोग मिल जाएगी वृंदावन बिहारी लाल की तो सनातन गोस्वामी जी ये कर रहे हैं कि कृपा के बल पर अधिक ध्यान देना चाहिए परंतु कृपा के बल पर यह नहीं है कि अपने साधन को कहीं प्रमाण करे निज भजन में प्रमाण करे ये उचित नहीं है तो यहां पर भी श्री सनातन गोस्वामी जी वो ही कह रहे हैं के हरिणा चाशुदेती दुधासा सुदुर्लभ के साधन के प्रयास करने पर भी बहुत प्रयास करने पर भी भक्ति सुलभाई है परंतु श्री हरि कृपा के बल पर उस भक्ति को जल्दी से दे देते हैं तो दो तरह की भक्ति हुई एक कृपा के बल पर प्राप्त होने वाली भक्ति और एक हुई अपने साधन के बल पर प्राप्त होने वाली भक्ति इन में भी कृपा के बल पर जो भक्ति प्राप्त हो रही है वो ज्यादा फल देने वाली है अपने साधन को लेकर के कोई चलेगा तो बहुत प्रयास करना पड़ेगा इसलिए राजा चेतई और रानी भाई हमारे ब्रिज की कहावत है कि राजा ने किसी को राजा ने किसी को अपनी रानी बना लिया तो उसे राज जल्दी प्राप्त हो जाएगा और कोई ये कहे कि नहीं मैं अपने बल पर रानी बनू तो फिर उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने बल पर किसी राज्य को जीतना और फिर वहां पर सारी व्यवस्था करना बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और राजा चेताई और रानी भाई राजा ने किसी को पसंद कर लिया और वो तुरंत रानी हो जाएगी उसे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी तो यह कहने का तात्पर्य है कृपा बल पर जल्दी वस्तु की प्राप्ति होती है निज साधन बल पर वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है परंतु दोनों ही चीज चलेंगी साथ साथ कृपा के बल पर प्रमाद नहीं पाला जाएगा और प्रमाद लेकर के कृपा को के बल पर ही बैठा रहा जाए यह भी उचित नहीं होगा साधन भी करना पड़ेगा साथ के साथ में यह विचार करना पड़ेगा मेरा साधन काम करने वाला नहीं है कृपा ही काम करने वाली है इसीलिए ठाकुर कहते हैं सर्वधर्मांत परित्यज्य मामेकम शरण ब्रिजो सारे धर्मों का त्याग करके अब सारे धर्म में क्या आगे बोले कर्म कांड ज्ञान कांड भक्ति कांड तीनों ही आ गए धर्मशास्त्र चौथा भी आ गया तो धर्मशास्त्र ंड ज्ञान कांड भक्ति कांड भक्ति कांड का भी त्याग करने की बात कही सर्व में भक्ति भी आ गई परंतु भक्ति का स्वरूप त्याग नहीं है भक्ति में साधन बुद्धि का त्याग है स्वयं तो भजन करेगा परंतु मैं अपने भजन से ठाकुर को उत्पन्न कर लूंगा ऐसा अभिमान प्राय ठाकुर नहीं भक्त नहीं करते हैं कृपा के बल पर ही वे साधन करते हैं कोई ये विचार करे कि अजय साहब मैं तीन प्रश्न करूंगा और ठाकुर मेरे सामने उपस्थित हो तो जाएंगे तो फिर ठाकुर उत्पन्न हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। नहीं भी हो सकते हैं यदि कृपा का बल रखेगा तब ठाकुर की प्राप्ति होगी तो दोनों चीजें हैं कृपा का बल भी चाहिए और साधन का बल भी चाहिए तो यहां पर सनातन गोस्वामी जी ने दो प्रकार की भक्ति निरूपण की एक यदि अपने बल पर चलेगा तो उसे प्राप्त होने में बहुत देर लग जाएगी और यदि कृपा के बल पर चलेगा तो छप्पन भोग मिल जाएंगे नहीं तो खिचड़ी में अपनी जीवन चलानी पड़ेगी दोनों चीज कहती तो प्रयत्न की बात चल रही है आत्मा रामस् आत्मा शब्द का ये अर्थ है प्रयत्न यत्न और यत्न का तात्पर्य है कि कृपा के सहित यत्न को अपनाते हुए साधक चले तेजाम सशंत युक्ता नाम भयता पूर्वक ददाम बुद्धि योगम तम ये माम उपय आंते भगवदगीता की चतुश्लोकी में ये ठाकुर कह रहे हैं दशम अध्याय में चार श्लोक है भगवदगीता में जिनको जैसे श्रीमद्भागवत के की ऐसे विष्णुनाथ चक्रवर्ती जी ने उनको श्री भगवद गीता की चतुश्लोक कहा अहम सर्वस्य प्रभवः ये दसवें अध्याय के श्लोक हैं अहम सर्वस्व प्रभव मत्तसर्व प्रवर्तते ठाकुर कह रहे हैं मैं ही सबका मूल कारण हूं मुझसे ही सब वस्तु में प्रवृत्ति होती है इत मत्वा भजनतेम बोधा भाव समन्विता ऐसा विचार करके बुद्धजन बेराही भजन करते हैं ये चार श्लोक है मुझमें ही सारे प्राण अपने प्राण पूरी तरह से लगाते हैं और मुझे ही निरंतर निरंतर ध्यान करते हुए अंत में मुझे प्राप्त करते हैं और फिर अंत में जो प्रेम उस प्रेम के पुरुषार्थ को करते हुए कह रहे हैं ऐसे जो जन हैं उनको प्रीतिपूर्वक जो मेरा भजन कर रहे हैं ददाम बुद्धि मैं उनको बुद्धि योग प्राप्त प्रदान करता हूं उससे मुझे प्राप्त करते वे तो ये चार श्लोक जो है वो चार श्लोकों में से ये श्लोक जो है ये कृपा कृपा प्राप्ति का जो श्लोक है वो कृपा प्राप्ति के श्लोक का दुरूपण किया गया भगवत गीता का ये एक श्लोक तो यहां पर भी प्रयत्न की बात कही गई कि साधक जो है उसको कहीं अवधेय रूप में भक्ति को अपनाना चाहिए अहम सर्वस्व प्रणा ये हो गया संबंध तत्व और अवधेय तत्व हो गया कि साधक को भजन करना चाहिए और प्रयोजन पदार्थ में हो गया रहस्य स्वरूप में कि मैं उनको प्रीति प्रदान करता हूं प्रीति ही रहस्य अब यह हो गया आत्मा शब्द का एक अर्थ जिसको यत्न कहा गया अब आत्मा शब्द का एक अर्थ है धृति धैर्य धैर्य का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति को भजन में लगे रहना चाहिए भजन का फल तुरंत तो नहीं मिल रहा है तब भी उसे भजन करते रहना चाहिए तो आत्मा शब्द ध्रुति कहे धैर्य यही रमे धैर्यवंत एव हया करे भजन आत्मा शब्द का धृती अर्थ है और ध्रृति होते हुए भगवान का निरंतर निरंतर सेवन करे धैर्यवंत होकर के भजन करना चाहिए मुनि शब्द का अर्थ है पक्षी भोरा निर्गंथ शब्द का अर्थ है मूर्ख और कृष्ण कृपाय साधु कृपाय दो भजन मुनि होकर के पक्षी के समान वह आसक्ति का त्याग करके जहां जगह मिल गई वहां पर बना करके बैठ गए भौरे के समान अपने लक्ष्य में दृष्टि रख करके और निर्ग्रंथ माने मूर्ख होते हुए भी दृष्टि रखते हुए वह भगवत भजन करे तो आत्मा शब्द का अर्थ हुआ धरती धारण करे आत्मा रामस्य मुनियो मुनियो का तात्पर्य है कि पक्षी या भौरे के समान और निर्ग्रंथ आपके निर्ग्रंथ का तात्पर्य है मूर्ख होकर के भी कृष्ण कृपा करे अब श्री वृंदावन के जो पक्षी हैं वे कैसे मुनि हो करके भजन करते हैं इसके लिए दृष्टान देते हैं प्रायो बताम्ब बेह मुनियो बने स्मित क्षितम तदितम कल वेणु गीतम आरु ध्रुम भुजान रुचिर प्रवाला शिणवंत मिलित दिशो विकता त्मा शब्द की व्याख्या हो गई और आत्मा शब्द की व्याख्या के बाद में आत्मा रामच मुन मुनि शब्द की व्याख्या कर रहे हैं मुनि का अर्थ है पक्षी और भौरा शाम सुंदर जिस समय वेणुनाथ करते हैं उस समय सारे पक्षी अपने चंचलता के स्वभाव को और चौहकने का जो स्वभाव है उसको त्याग करके चुपचाप आंख बंद करके ये श्याम सुंदर के वेणुनाथ के माधुर्य को सुनते हैं गोपिया गीत में वर्णन करी है मुनि शब्द की व्याख्या चल रही है कि ये पक्षी मुनि बन करके मालूम ये होता है कि ये पूर्व जन्म में कहीं मुनि रहे होंगे इसलिए वो संस्कार इनके गए नहीं है प्रायो बताम्ब बेहगा ये पक्षी मुनि ही हैं अंब शब्द जो है ये प्रमुदगा की बोली है उई माँ। जैसे ये महिलाएं जैसे उई माँ उई मेरी माँ ये जैसे प्रमुगाओं की बोली है ऐसे ही यहां अंब शब्द आश्चर्य में ये अंब शब्द का प्रयोग कर रही है उई मां माँ देख तो दे देख तो सही तो हमारे ब्रिज के जितने भी पद गायन है समाज गायन की जो पद्धति है उसमें माइरी माई ऐसी जो संबोधन है वो संबोधन ये गोपियों की प्रमदा की बोली है प्रमदाओं की बोली ऐसी होती है वही माँ ये ऐसा कहकर के बोलना आश्चर्य जहां भी होगा वहां उनके मुख से उई माँ सही, सकी, हेली सखी हेली सहेली इस तरह की जो संबोधन है वो संबोधन आ, लीला गायन में प्राय समाज में निकलते हैं वाणी साहित्य में इनका खूब प्रयोग किया है और इन्हीं से एक कोई बात का जब वर्णन करते हैं संवाद करती हैं तो इन शब्दों का ही वे प्रयोग करती हैं तो प्रायो बताम्ब उठ तो सही कैसे आश्चर्य की बात है मुनियों बने स्मिन मालूम पड़ता है पहले जन्म के जो मुनि थे वे ही इस वृंदावन में पक्षी होकर के उपस्थित हो गए हैं मुझे तो ये लगता है सन का नव योगेश्वर श्री जय भरत आदि जो मुनि हैं वे ही यहाँ पर पक्षी बन करके आ गए हैं क्योंकि पूर्व जन्म का जो स्वभाव है वह स्वभाव जाता नहीं है नीति कहती है सतीच योषित प्रकृतिश निश्चलाव्य का एक पंक्ति है कि सतीच जो पत्नी और प्रकृतिश निश्चला जो निश्चल प्रकृति है वह भवान्तर में भी प्राप्त होती है दूसरे जन्म में भी प्राप्त होती है तो प्रायो बताम ये इनकी जो पुरानी प्रकृति है वह पक्षी रूप में भी दिख रही है पक्षी ऐसे आंख बंद करके मौन धारण कर रहे हैं ऐसे भले इनको चवड़ चवड़ करने की आदत पड़ गई है पर फिर भी शाम सुंदर जितनी देर बंशी बजाते हैं उतनी देर ये बोलते नहीं हैं जब शाम सुंदर बीच में मूर्छना के अवसर पर कहीं रुकते हैं श्वास लेने के लिए जब गायक रुकेगा हुए जब रुकेगा उतनी देर में उस समय वाह वाह वाह वाह वाह ऐसा कह करके अहो अहो कह करके ये प्रशंसा करेंगे बीच में प्रशंसा नहीं करेंगे प्रायो बताम में भेगा मुनियो बने ये इस बंद में कृष्ण क्षतम कृष्ण का दर्शन भी करते जाते हैं अभी तो आंख बंद कर रहे हैं सुन रहे हैं जब शाम सुंदर मूर्छना में बीच में रुकेंगे दो स्वरों के बीच का जो समय है उसको कहते हैं मूर्छना उसमें पूर्व स्वर की गूंज विराजमान रहती है परंतु उसके संस्कार भी समाप्त नहीं हुए लहरी विराजमान रहती है और उससे जोड़ करके श्वास ले करके फिर आगे के शब्द का वर्णन कर दिया जाता है तो उसको कहते हैं मूर्छना तो श्री श्याम सुंदर जिस समय गायन कर रहे हैं उसकी मूर्छना के समय में ये वाह वाह अहो अहो धन्य धन्य ऐसा कहकर के प्रशंसा ये पक्षी करते हैं प्राय बता मदेव बने स्मिन कृष्ण क्षेत्र और उस समय ही आंख खोल करके कृष्ण का दर्शन करते हैं नहीं तो आंख बंद करके ध्यान से सुन रहे हैं आ स्वर की क्या सुंदर श्रुति प्रकट हो रही है कृष्णेक्षतम कृष्ण का दर्शन करते हैं और तन कल वेणु गी, गीतम और श्री कृष्ण के द्वारा कल वेणु गीत जो है उसको ये सुनते हैं कल माने मधुर और अस्पुट जो वेणुनाद है उस वेणुनाद को ये श्रवण करते हैं आरु ये ध्रम भुजान ये वृक्ष की डाली के ऊपर बैठे हुए थे ध्रम भुजान वृक्ष की डाली के ऊपर बैठ करके ये ध्यान से कान लगा करके आंख बंद करके उस वेणुनाथ को सुन रहे हैं रुचर प्रवाला पंत श्याम के वेणुनाथ गायन करते ही उस वृक्ष के ऊपर रुचिल प्रवाल आ जाते हैं नए पत्ते उत्पन्न हो जाते हैं लीला शक्ति मन में विचार करती है कि यद्यपि पक्षी डाल को पकड़े हुए है डाल को छोड़ेगा नहीं और वो रात को वृक्ष की डाल पर बैठे बैठे ही सो लेता है निद्रा की अवस्था में भी उसकी जो पकड़ है वो छूटेगी नहीं वो नीचे गिरेगा नहीं परंतु कहीं थ को सुनकर के महामूर्छा की दशा आ जाए और कहीं गिर जाए तो कहीं चोट नहीं लग जाए इसलिए लीला शक्ति ने तुरंत ही उस रूखे ठूठ में लकड़ी में रुचिल प्रवाल नए पत्ते उत्पन्न कर दिए और नए पत्तों का सुंदर गद्दा बना दिया है अब ये पक्षी यानी वेलनाथ को श्रवण करके मूर्छित होकर के गिरेंगे तो धरती में नहीं गिरेंगे पहले से ही योगमाया जी ने सुंदर गद्दा इनके लिए तैयार कर दिया है वहीं कि वहीं गिरेंगे तो रुचर प्रवाल का ये विशेष भाव है कि नए कोमल पत्ते उनका गद्दा वहां पर तैयार कर दिया गया है तो आमभुजान वेदनाथ जब सुनने के लिए बैठे थे उस समय वृक्ष था ठूट बिना पत्ती वाला परंतु तो वेणुनाथ सुनते ही उस ठूठ वृक्ष में भी नई डालियां नए पत्ते उत्पन्न हो गए और पत्तों का भी मोटा गद्दा तैयार हो गया है श्रीमंत मीणत दिशा और उस समय आंख बंद करके श्याम सुंदर के वेणुनाथ को ये पक्षी सुन रहे हैं विगतान विगतान्यवाचा आपस में कोई बात करना चुकुर मुकुर ध्वनि करना इन सब ने बंद कर लिया है कोई दूसरी बोली नहीं बोल रहे हैं जिसमें मूर्छना का अवसर आता है शाम सुंदर श्वास लेते हैं जरा सा बीच में रुकते हैं उस समय राधा कृष्ण राधा कृष्ण ऐसा कह करके ही ये बीच बीच में अहो अहो धन्य धन्य ऐसा कहकर के विगतान्य वाचा कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए ही अपनी निद्रा को छोड़ते हैं या बीच में अवसर में अपनी भावना उनको प्रकट करते हैं तो ये सोते समय भी श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं और विगतान्य वाचा में अन्य बोली नहीं इनके मुख से प्रशंसा में भी निकलता है तो राधे राधे उस समय राधे श्याम राधे कृष्ण राधे कृष्ण ऐसी बोली ही ये प्रशंसा में बीच बीच में बोलते हैं धन्य है ये पक्षी तो मुनि शब्द का एक अर्थ हुआ पक्षी ये पक्षी इसी तरह की बोली बोल रहे हैं अब मुनि शब्द का एक अन्य अर्थ है भ्रंग तो भ्रंग भी श्री कृष्ण में कुरवंती अहितु भक्तिम भक्ति करते हैं उसके लिए के प्रमाण देते हैं ए तेल खिल लोक तीर्थ प्रायो अमी गुणम बने पे जहात्म दैव श्री कृष्ण बलदेव जी के साथ में बलराम के साथ में सखाओं के साथ में श्री वृंदावन में जब गोचारण करने के लिए पधारे गोचारण करने के लिए जब भी पधारे उस समय श्री कृष्ण के प्रवेश को देखकर के, जितनी भी वृंदावन की शोभा है वो अपूर्व रूप से बढ़ गई और वृंदावन की जब शोभा बढ़ी श्री कृष्ण की प्रशंसा में सारे भोरे गायन करने लगे कृष्ण है तो बच्चे ही नव किशोर है तो अपनी जो प्रशंसा है ना उसको पहचान ही पा रहे हैं छोटे बच्चे नव युवक है एकदम बिल्कुल नवकिशोर आया तो बड़ा बूढ़ा हो तो वो तो अपनी प्रशंसा को कहीं सहन कर जाए बच्चे की प्रशंसा करो तो बच्चा बहुत प्रभावित होता है नवकिशोर है तो सारी वृंदावन की शोभा श्री कृष्ण की प्रशंसा कर रही है तो कृष्ण अपनी प्रशंसा को पचा नहीं पा रहे हैं, बड़े पसंद हो रहे हैं परंतु तो अपना नाम लेकर के कैसे कहे संकोच भी है इसलिए अपने ऊपर प्रशंसा का श्रेय ले न लेकर के पास में खड़े हुए हैं बलदाऊ जी तो श्री बलराम की प्रशंसा करते हुए श्री कृष्ण कहने लगते हैं दादा देखो तो सही आपने वृंदावन में प्रवेश किया आपके बृंदावन में प्रवेश करने के, के साथ ही साथ साथन यशो खिल लोकतीर्थ गायनता ये वृंदावन के पक्षी वृंदावन के भ्रमर आपके यश का कैसा सुंदर गायन कर रहे हैं तत्वतः खुद पचा नहीं पा रहे हैं अपनी प्रशंसा तो नाम ले रहे हैं बलदाऊ जी का कि ये हे दादा देखो ये अल यशो आपके यश का गायन कर रहे हैं आपका यश कैसा है अखिल लोक तीर्थी संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाले आपके यश का गायन कर रहे हैं कहना चाह रहे हैं मेरे यश का गायन हो रहा है <laughs> उछलते रहिए भीतर तो घुल रही है खुद के क्योंकि नव युवक है नए बालक का प्रशंसा करो तो बालक बड़ा पसंद होता है ऐसे ही नव किशोर आज वृंदावन के पक्षियों के द्वारा वृंदावन के भवनों के द्वारा अपनी प्रशंसा में जय जयकार हो रहा है तब कह रहे हैं दादा देखो आपकी कैसी जय जयकार हो रही है कह रहे हैं मेरी कैसी जय जयकार हो रही है भीतर तो मन में ये है और ऊपर से बलदाऊ जी का नाम लिया जा रहा है ये रस की रीति है तो उसमें मनुष्य लीला बिल्कुल वही मनुष्य लीला प्रकट हो रही है अखिल लोग तीर्थ आपका यश अखिल लोग को तीर्थ रूप होकर के विराजमान है आदि पुरुषाण पथम भयंते ये आदि पुरुष आप आप ये आदि पुरुष हैं मानो कहना चाहिए <laughs> थोड़ा सा हूं परंतु तो अपना नाम में ना लेकर के अपनी बात को बलदाऊ जी के ऊपर थोपते हुए कह रहे हैं कि ये आदि पुरुषांग पथम ये आदि पुरुष आपका अनुगमन करना चाहते हैं अनुमत में जाना ये चाह रहे हैं दादा प्रायो अमी मुनिगण ये भोरे मुनिगण ही मानुम पड़ते हैं मुनि शब्द की व्याख्या चल रही है मुनि शब्द का आत्मा मुन मुनि शब्द की व्याख्या चल रही है मुनि शब्द के दो अर्थ बताए मुनि शब्द का एक अर्थ बताया पक्षी उसकी प्रशंसा पहले हो गई है श्लोक के माध्यम से अब भंग शब्द की व्याख्या हो रही है श्री कृष्ण कह रही है प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय ये आपके परम श्रेष्ठ भवदीय मुक्ष मुनिगण ही हैं बने पी। जो बन में छिपे हुए हैं और न जाती अनख आत्मदेवम और हे अनख आप पाप से रहित हैं अग से रहित हैं हे परम पुण्य स्वरूप दादा ये न जहाती त्मदै अपने दैव श्री कृष्ण मान आपका अपने का ये त्याग नहीं कर रहे हैं अर्थात है परंतु अपना नाम न लेकर के बलदाव जी का नाम आय में रख करके अपनी प्रशंसा अपने मुख से कैसे करें आत्मशला का दोष हो जाएगा इसे बलदेव के माध्यम से अपनी प्रशंसा श्री कृष्ण कर रहे हैं ये पांच श्लोक हैं ऐसे ही उस प्रसंग में और उनमें बलदेव के माध्यम से अपनी प्रशंसा कृष्ण खुद स्वयं करते हैं आत्मश्लाघा के दोष को बचाना है इसलिए अपना नाम लेकर के बलदेव का नाम ले रहे ये बड़े सुंदर और बड़े मनोवैज्ञानिक श्लोक हैं और उसमें ब्रज की महिमा का गायन किया है कृष्ण ने जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया बलदेव के साथ उस समय सारा वृंदावन कृष्ण की प्रशंसा में जय जय कार कर रहा है पक्षी भोरे सब बोल रहे हैं और उस समय श्री कृष्ण अपनी प्रशंसा को बालक होने के कारण नव किशोर नव युवक होने के कारण पचा नहीं पाते हैं और पचा न पाने पर आत्मश्ला के दोष को बचाने के लिए अपना नाम न लेकर के श्री बलदेव के नाम से श्री बलदेव से कहकर के अपनी प्रशंसा का स्वयं अपने गुणों का स्वयं गायन करते हैं अन्यथा वो सेल्फ गोष्टिंग जो हो जाएगा आत्मश्लाघा वो आत्मश्लाघा का दोष लग जाएगा उसको बचा दे इसी तरह से पक्षियों की बात आई कि नृत्यंतमी शिखन ईड मुला हिरण्य कुर्वंत गोप्य प्रियमी कोकिलगां गो धन वन कसिया उसी के आगे का श्लोक है पांच श्लोकों में से फिर एक श्लोक और दे रहे हैं कि नृत्यंत अमी शिखिन ईड्य हे इड्य हे परम परम बंदनी अमी ही माने ये शिखिन ये मयूर आहा आपका दर्शन करके कैसे मोर पंख को फैला करके नाचने लग रहे हैं ये नाचने लग जाते नित्य मुदा और हिरण्य और जितने भी हरिणी हैं वो भी कैसे सब कुछ छोड़ करके आपको घेर करके चारों ओर खड़ी हो जाती हैं कहना चाहे मुझे घेर करके पंत आप हो जाएगी अपने मुंह मिठू बनना वाली बात हो जाएगी तो अपने मुंह मिठू नहीं बनना है इसलिए श्री ठाकुर अपना नाम न लेकर के बलदाव जी का नाम ले रहे हैं कि आपको घेर करके ये हरणिया खड़ी हो गई हैं गोप्य वे प्रियमी क्षण अब जो खाया हुआ है वो ढका आएगी ध्यान करे निरंतर निरंतर प्रिया जी का इसने प्रिया जी की याद आ गई बोली ये हरणिया आज गोपी की तरह से आपको प्रिय मीक्षण प्रिय कटाक्ष से दर्शन करती हुई ये आपका दर्शन कर रही हैं कोकिल गाना ललता विशाखा की याद आ गई और कह रहे हैं ये कोयल गा रही है तत्वत कोयल ये कोयल नहीं है तत्वत ललता विशाखा कोकिल कंठी वे ही गायन कर रही हैं नुकुंज मंदिर में अंधकारि से बचाने के लिए अपने भुय भाव को रसिक जन करेंगे आह वृंदावन में भौरे गुनगुना रहे हैं अब भौरे नहीं है वो श्री प्रियाओं के अलकावली उनकी ओर संकेत है आह वृंदावन में शुक पिक गायन कर रहे हैं शुक पिक नहीं है ये कोकिल कंठी सखी रण ही श्री प्रिया लाल की शोभा का गायन कर रही है वृंदावन में भोरे घुमर घुम करके आ रहे हैं भोरे नहीं है तत्वता बादल घुम करके आ रहे हैं बादल नहीं है वो अलकावली ही बादल होकर के विराजमान तभी नेत्र भोरे होकर के विराजमान तो यहां पर पृथ्वी के रूप में संकेत में वस्तु को अर्थ को प्रकट किया गया जैसे सौंदर्य के विषय में सौंदर्य शास्त्रियों का एक सिद्धांत है न तो सौंदर्य अत्यंत उहा को प्राप्त होता है ना अत्यंत ढका हुआ कुछ ढका हुआ कुछ विमृत कुछ संवृत्त जैसे सौंदर्य अधिक आकर्षक होता है इसी प्रकार श्री काव्य की भी पद्धति है कि काव्य में न तो अर्थ अत्यंत प्रकट होना चाहिए ना अत्यंत गूढ़ होना चाहिए कुछ प्रकट और कुछ ढका हुआ वही अधिक शोभा को प्राप्त होता है कुछ समृद्ध कुछ विवृत्त वह अधिक शोभा को प्राप्त होता है तो यहां पर छिपा के वर्णन कर रहे हैं कि ये हरिणिया ये मयूर कैसे नाच रहे हैं मयूर के माध्यम से श्री प्रियाओं के केशकलाप अथवा प्रियाओं के नयन की जो बरोनिया है उन बरोनिया को ही आज मयूर के समान नृत्य करते हुए श्री श्याम सुंदर देख रहे हैं तो नृत्य अंतमी शिखना ये मयूर नृत्य कर रहे हैं अर्थात गोपिया उनके केश कलाप चारों ओर बिखर रहे हैं अथवा उनकी नयनों की बरौनिया माने पलक के ऊपर के जो बाल हैं उनको बरोनी कहते हैं तो नैनों की जो बरोनिया हैं वो बरोनियों की अपूर्व शोभा हो रही है ये मानो आ, मयूर के समान ही नृत्य हो रहा है मुदा हिरण्य ये हरिणिया इनकी शोभा और हरिणी जो है वो नेत्र की सुंदरता और आकर्षण हरिणी के नेत्र मृगी के नेत्र बड़े सुंदर होते हैं मृगाक्षी बड़ा प्रसिद्ध उपमान है तो ये भोलापन इनमें परिपूर्ण रूप से विराजमान है और जो भोला व्यक्ति है वो जल्दी से किसी वस्तु के प्रति आकर्षित हो जाता है तो जो इनोसेंट है वो नेत्रों की जो भोलापन है उस भोलेपन को कहीं सामने प्रकट कर रही हैं। तो मुदा हिरण्य ये हरिणिया भोली हरिणिया आकर्षक हिरणिया आश्चर्यचकित होकर के आपको देख रही हैं। है गोपेष जैसे गोपियां आपको देखती हैं कोकिल गण और कोयल कैसे आपकी प्रशंसा कर रही है ग्रह आगता धनिया बलोकस जैसे एक बनवासी जन भी यदि अपने घर में किसी अतिथि को आते हुए देखता है तो उसकी प्रसन्नता प्रिय अतिथि को आते हुए देखकर के जैसे उसमें परम्परा आनंद की प्राप्ति होती है तो एक सदग्रहस्थ जैसे अतिथि के आने पर प्रसन्न होता है ऐसे ही ग्रह धन्या धन्य बनौ कस या बनोकस ये वनवासियों की तरह से धन्य हो रहे हैं क्योंकि यान ही एक अर्थांतरस अलंकार का प्रयोग है जहां पर विशेष का वर्णन करते हुए जनरलाइज कर दिया जाए विशेष का वर्णन करते हुए जहां सामान्य रूप में किसी वस्तु का वर्णन कर दिया जाए वो ही कर रहे हैं कि ईरान सताम संत संतग का यही स्वभाव होता है ये जो एक सामान्य जो नियम है विश्व विश्वजनित नियम उस विश्व विश्वजनित यूनिवर्सल ट्रुफ उसको कहीं यहां पर प्रस्तुत कर दिया गया कि ईरान सताम निसर्ग यही संतों का निसर्ग माने स्वभाव होता है ऐसे श्री कृष्ण अपने माध्यम से श्री बलदाव जी के माध्यम से स्वयं अपने मुख से अपनी प्रशंसा यहां कर रहे हैं शब्द का अर्थ है तो पक्षी और भृंग ये भी कुरवंती अहितुकी मृतिम रतिम श्री कृष्ण में अहितुकी रति करते हैं अब आगे पक्षियों के प्रसंग में ही दूसरे और भी उदाहरण दे रहे हैं कि सरस सारस हंस बेहंगा चार गीत हित हर मुत चित हंत मिलित दृशो धृत मौना श्री श्याम सुंदर गैया चराने के लिए अब ये युगल गीत का दृष्टान्त है श्याम सुंदर गैया चराने के लिए आप निकले रामन में आपने गैयाओं को इकट्ठा किया फिर गैयाओं को इकट्ठा करके आप सबसे पहले श्री यमुना जी के पास में आए नध्यस्थ नदीगण उनके पास में आकर के आपने बैशी बजाई जो बैशी बजाई यमुना जी स्वयं लहरों में आगे बढ़ती बढ़ती श्याम सुंदर के पास में आई हैं और श्याम सुंदर के चरणों को छू रही हैं और उस समय श्याम सुंदर अपनी गैयाओं का नाम लेकर के गैयाओं को प्रथम जलपान कराने के लिए जो यमुना जी के किनारे बुला रहे हैं ताकि गैयाए पेट भर करके जल पी सकें उस समय आपने गायाओ का नाम ले, नाम लेकर के पुकार रहे हैं और उस समय में यमुना जी में जो पक्षीगण हैं वे पक्षीगण शाम सुंदर के वेणुनाद के माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं सारस हंस व्यंगा सरसिमाने उस सरोवर पर सारस सरोवर में रहने वाले सारस हंस व्यंग पक्षी चार गीत हृत चेतस के मधुर गीत से इनका चित आकर्षित हो गया है और एक उस समय श्याम के पास में ये आ गए श्याम के पास में आकर के ये हरिम उपासम सुंदर की उपासना कर रहे हैं आ ये आजचित्ता यत किसी यति के समान मुनि के समान ये पक्षी जलचर पक्षी भी हो गए अभी तक स्थलचर पक्षियों का वर्णन किया गया था अब जलचर पक्षियों की भी शोभा का वर्णन कर रहे हैं श्याम सुंदर के वेरनाथ को सुनकर के जलचर पक्षी भी आकर्षित हो जाते हैं हरिम उपासत्य यथचित्ता वे यथित्ता माने कृष्ण में चित्त लगाने वाले वे पक्षी श्रीहरि की आराधना करते हैं हंत मिलित दृश्य आंख बंद कर रखी है अरे देख देख अरे अरे हेली अरी सकी, देख देख हंत इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं ध्रुत मौना मौन धारण कर रहे हैं इसे पता लगता है पूर्व जन्म में ये पक्षी कोई ऋषि रहे होंगे कहीं ये नव योगेश्वर तो नहीं है संकादिक तो नहीं है कहीं यौथ की अन्य ऋषि वे ही तो पक्षी बन करके यहां नहीं आ गए हैं परम हंस जन ही यहां पर हंस बन हैं इसी तरह से श्री कृष्ण में कौन प्रीति निकलता है आत्मा रामाश मुन्यो जो आत्मा रामगण है आत... वे सब कृष्ण में अहित की प्रीति करते हैं आत्मा शब्द का एक अर्थ हुआ पक्षी एक अर्थ हुआ भोरा एक अर्थ हुआ जलचर पक्षी अब जो आत्मा रामगण हैं उनका अनुरूपण कर रहे हैं कि संसारी तुच्छ जन भी श्री कृष्ण में अपूर्व प्रीति करते हैं कि रात हु पुलंद पुलकशा आभीर, रुक्षा, यवना खसादेह यवना खसादेह ये पापा यद पाश्रय यदाश्रयाश्रया शुद्ध्य तस्म प्रभु विष्णवे नमः ये सुखदेव जी के मंगलाचरण का नमस्कारात्मक मंगलाचरण का ये श्लोक है द्वितीय स्कंध का ग्रंथ का प्रारंभ हुआ था वो ने निर्देशात्मक मंगलाचरण में हुआ था परंतु तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण द्वितीय स्कंध के चौथे अध्याय में श्री शुभदेव जी अब नमस्कारात्मक मंगलाचरण कर रहे हैं कि श्री कृष्ण के श्री, श्री चरणारविंद की हम वंदना कर रहे हैं यदि कोई किरात जाति का व्यक्ति हो हूण जाति का व्यक्ति हो ये सब तुच्छ जातियां हैं तो किरात हूण आंध्र पुलिंद ये जाति जातियों के नाम हैं, पुलकश ये सब जाति हैं आभीर, सूक्ष्म ये भी यह जाति है यवन खस ये सब ये जातिया हैं तो अलग अलग रेसेस के और अलग कास्टो रेस इनके जो व्यक्ति हैं वे भी यदि पापा जो कहीं पाप कर्म की प्रवृत्ति वाले रहे होंगे जिनके परिवार ही कहीं पाप आजीविकाओं के द्वारा हिंसा आदि की आजीविकाओं के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह करने वाले हैं ऐसे पापी जन भी यदिश्रयाश्रयादि वे भी आपका आश्रय ग्रहण कर लें अपाश्रय माने हीन आश्रय लेने वाले हैं जो वे भी आपकी आराधना करने लग जाएं तो अन्य पापा यद अपाश्रय आश्रया अन्य जो पापी जन हैं वे भी यदि यद अपाश्रय आपका तुच्छ आश्रय ग्रहण करने वाले जो जन हैं उनका भी आश्रय ग्रहण कर लें माने साक्षात प्रेम करने वाले वैष्णव तो बड़ी दूर की बात है अपाश्रय माने जो दूर से आपकी सेवा करते हैं उनका भी आश्रय ग्रहण कर लें तब शुद्ध अंत तस्मयी प्रभु विष्णु नमः ऐसे हीन स्वभाव वाले हीन परंपरा और हीन जो जीवन निर्वाह करने के साधनों का आश्रय ग्रहण करने वाले जो तुच्छ प्रजाति और जाति के व्यक्ति हैं रेस और कास्ट के जो व्यक्ति हैं जिनकी रेस भी बुरी है और जिनके कास्ट भी बुरी हैं ऐसे जो कास्ट क्रीड वाले तुच्छ वाले जो जन हैं ऐसे जन भी यदि ऐसे भक्त का आश्रय ग्रहण कर ले जो कि अपाश्रय है बहुत ज्यादा निकट का नहीं है दूर रहकर के आपकी सेवा करने वाला है ऐसे लोग भी परम परम बंधनीय हो जाते हैं तस्मे प्रभु विष्णुवे नमः। तो शुद्धियंती तुच्छ व्यक्ति भी भक्त तुच्छ व्यक्ति का सेवन करके भी महान से महानतम बन जाता है तस्मय प्रभु विष्णुवे नमह उन प्रभु विष्णु महान शक्तिशाली हे श्री कृष्ण आपको हम प्रणाम कर रहे हैं यहां पर मूर्ख जनों की बात कही तो निर्ग्रंथ शब्द का एक अर्थ है था मूर्खजन यहां मूर्ख जनों की यह बात हुई है कि मूर्ख जन मूर्ख जन का मतलब है कि जिनको भक्ति की कल्चर प्राप्त नहीं थी कृष्ण भक्ति की कल्चर प्राप्त नहीं थी संस्कृति जिनको कहीं परिवार की संपत्ति के रूप में परिवार की परंपरा के रूप में जिनको भक्ति कभी नहीं मिली ऐसे जो मूर्ख जन है वे मूर्ख जन भी यदि कहीं तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति का आश्रय ग्रहण कर ले तो वे भी परम परम पवित्र हो जाते हैं वंदनीय हो जाते हैं और वे आप जिन तुच्छों को भी श्रेष्ठ बना देने वाले हैं ऐसे प्रभु विष्णु माने अत्यंत वंदनीय जन उनको हम प्रणाम कर रहे हैं दोबारा सुन ले किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकश आभिर सूक्ष्म यवन खस ये विभिन्न प्रजाति और जाति वाले जो जन हैं वे भी जो पापा जो परंपरा से अधर्म की वृत्तियों के द्वारा ही अपने जीवन का निर्वाह करने वाले हैं ऐसे लोग भी आश्रय आपके छोटे से छोटे सेवक का भी आश्रय ग्रहण कर ले बड़ों का आश्रय ग्रहण करना तो बहुत बड़ी बात जिन लोगों ने बड़ों का आश्रय ग्रहण किया वे तो परम परम बंधनीय है ही परंतु तो यदि किसी तुच्छ भक्त का भी तुच्छ जाति के भक्त का भी यदि ऐसे तुच्छों ने आश्रय ग्रहण कर लिया तो शुद्धयंती सभी शुद्ध हो जाते हैं बेशुद्ध हो जाते हैं तस्मय प्रभु विष्णु नमः उन प्रभु विष्णु को प्रणाम श्री महाभारत में एक प्रसंग है सब लोग जानते भी हैं कि जिस समय रायसु यज्ञ हुआ वहां पर एक शंख रख दिया गया था कि यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो ये शंख अपने आप बज उठेगा और शंख का बजना ये यज्ञ की पूर्णता मानी जाएगी श्री युद्ध महाराज ने राज इतना बड़ा यज्ञ किया इतना दान दिया परंतु तो दान देने पर भी कुछ नहीं हुआ और वो शंख जो है वो शंख नहीं बजा शंख बजा नहीं तो बोले कही कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है कोई व्यक्ति का किसी वैष्णव का सत्कार हमारे गांव के ही किसी वैष्णव का सत्कार करना रह गया है कोई वैष्णव की समाराधना नहीं हुई है कौन है पूजा, नगर के सारे वैष्णवों को निमंत्रण दिया गया था उनको भोजन कराया गया वैष्णव सेवा की गई की गई थी कि नहीं की गई सेवा कहने नहीं मारे इस घर में भी गए इस घर में भी गए इस घर के सब लोगों को निमंत्रण दिया इस घर के अंत में गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया थी वहां पर एक शुद्ध बाल्मिक रहते थे अंतेज इनको तो निमंत्रण नहीं दिया था बहुत बड़ी गलती हो गई है और जब बहुत बड़ी गलती हो गई है तो इनको निमंत्रण देना चाहिए तो युधिष्ठिर महाराज श्री पांचों पांडव उन स्वच बाल्मीक को निमंत्रण देने के लिए पहुंचे और सपज बाल्मीक से कहा कि हमारे निमंत्रण आप आइए आप आए हैं भगवत प्रसाद है जरूर आऊंगा निमंत्रण स्वीकार कर लिया द्रौपदी जी ने अपने हाथ से रसोई बनाई और चार तत्तल लगा करके उसमें छप्पन भोग अलग अलग दोनों में पूरे बीस बाईस दोनों अलग अलग सजा करके रखे और उसमें सब चीज ये खट्टा ये मीठा ये चटपटा ये सारा सामान सजा करके रखा बड़े आदर के साथ में पालकी में बैठा करके स्वपज वाल्मीकि जी को लाए उनके चरण प्रक्षालन किया युधिष्ठिर महाराज ने उनको विराजमान किया और कहा भगवत प्रसाद है अब आप और रोकेंगे तो हमारा शंख बच जाएगा तो हमारा ये यज्ञ जो है वो यज्ञ पूरा हो जाएगा परंतु जब वे प्रसाद पाने के लिए बैठे वाल्मीकि जी तो उन्होंने सब सामान को बीच में पत्तल में इकट्ठा कर लिया और उसमें ही खट्टा उसमें ही मीठा उसमें भी ये वो सब चीज चूर करके और मिला ली क्या उनकी आदत तो वही थी जो कुछ भी बचता था वो जूठन जो मिले उसको बीन करके तो उनको वो अलग अलग चीज तो खाना आता नहीं है उनको तो आ, मिली हुई जो जूठन है जो वो जो बाहर डाल दी जाती थी उस जूठन को ही खाने की आदत है तो सब चीज मिला करके उन्होंने खा ली भोजन कर रहे हैं और दो भीतर भीतर कोई है, है मैंने तो इतनी तैयारी से बनाई और इन्होंने सब चीज देखो कैसी गढ़ कर दी है और एक चीज में ही सब चीज मिला दी भोजन करना नहीं आता आदत तो बड़ी पुरानी पड़ी हुई है सब चीज मिली मिली अब जूठन जो अ, अ, अ, जो अपरिशिष्ट जो बचता है उसमें तो सब मिला जुलाई होता है कहीं कहीं मिल ही जाता है तो शंख नहीं बजा बोल भाई अब भी नहीं बजा बल्कि किसी ने किसी ने वैष्णव अपराध किया है हो द्रोपदी जी से पूछा द्रोपदी जी बोली हाँ तो मेरे मन में आया, मैंने तो इतनी मेहनत से रसोई तैयार की इतनी बढ़िया और इन्होंने रसोई का स्वाद एक सा कर दिया गो गोबर गो कर दिया सब एक सब एक सा कर दिया बोले यही तुम्हारा अपराध बना विद्यास जी बोले बोले यही अपराध है इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करो जैसे ही द्रोपदी जी ने क्षमा प्रार्थना की कि मेरे मेरे हृदय में आपके प्रति थोड़ा सा अवज्ञा का भाव आ गया कि अरे जो जैसा है स्वभाव तो उसका वैसे ही बना रहेगा भोजन भी नहीं आता है सब मिलाकर के वो ये भोजन कर रहे हैं तो मेरे द्वारा कहीं अवज्ञा बन गई सोशंक जो था बोलो वृंदावन बिहारी <laughs> तो यहाँ पर वैष्णव अपराध तो यहाँ पर कह हैं वो ही कह रहे हैं कि किरात पुलिंद पुलकशा आवीर सूक्ष्म यमुना खसा आश्रय यद अपाश्रय आश्रय आश्रयान व्यक्ति का भी आश्रय ग्रहण कर लिया जाए तो वे भी शुद्धं वैष्णव को प्रणाम करने पर सारे मन की शुद्धि प्राप्ति हो जाती है ऐसे जो तुच्छ जन हैं जो निर्गंथ माने मूर्ख जन हैं वे भी यदि आपकी आराधना करते हैं तो उनका भी कल्याण हो जाता है ये निरूपण किया यहां तक ये धृति शब्द जो है वो धृति शब्द की व्याख्या हुई है वे विराजमान महा, हो रहे है बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपा कल से श्री रस सिंधु जी यहां पर आ, कथा तीन चार दिन पांच कथा का, का वे आप आप आप आप सेवा करेंगे और फिर पांच तारीख को मैं मिलूंगा बोल वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल श्री रसिंद जी बहुत अच्छे प्रवक्ता है आ, देश विदेश में सब जगह वे वास सुंदर प्रवचन करते हैं आपको उनके प्रवचन सुनकर के बहुत आनंद की प्राप्ति होगी तो वे यहाँ पर रस का रस सिद्धांत का आगे जो भी जैसा भी उनका क्रम है उसके हिसाब से श्री राय रमन प्रसंग या जो भी उनका प्रसंग उनका प्रिय है उसका वे यहाँ पर गायन करेंगे बोल वृंदावन दिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय मिथाई गौर हरि बोल जय जय श्री राधेश जय जय जय